और पहनो कल तो मैंने आप लोगों से कहा था कि गुड़गांव के नजदीक एक थोड़ी तालाद में क्रिश्चियन लोग रहते हैं उन पर क्या गुजरी और उनका जो बड़ा पाली है उस पर भी आज मेरे पास दूसरी जगह से खबर आती है जहाँ तक मैं मुझको स्मरण है सोमपट में तो वहाँ खिस्टी लोगों का मकान है वो मकान में से जो हिस्सा मिल सकता है या तो पूरा पूरा मिल सके तो वहाँ वो आश्रितों को रखने के लिए कहा गया तो वो तो जो भले आदमी लेते हैं तो उन्होंने कहा कि उसमें कौन सी हरज है यहाँ रखो हम चले जाएंगे कहीं भी अपने लोग लेते हैं उसमें पढ़े लेंगे तो गए तो सही तो उसका उपकार तो मानना लड़के नार रहा लेकिन दूसरा जो उनकी कॉलेज थी कुछ था वो तो भूल गया हूँ वहाँ से भी उनको हुक्म हुआ कि यहाँ से भी चले जाओ पैसे हुक्म की बात हुई और पीछे उनको कहा गया कि यहाँ से अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता है ये अगर बात सबकी सब जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही है तो हमारे समझ में लायक नहीं जाती है कि ईस्टर ऐसे अगर हम शुरू करें तो पीछे कहाँ जाकर हम हम फेरने वाले हैं और हिंदुस्तान का क्या हाल होगा मैं तो काफ़ी उस बारे में विचार कर रहा हूँ कि हम कैसे हैं और किस जगह पर जा रहे हैं लेकिन मेरे अकेले के विचार से क्या होता है आप सबको जितने हिंदुस्तान के हैं उनको सबको विचार करने का है एक उसमें दुशवारी आ जाती है मैं समझता हूँ कि वो विचार तो हमारे पास से तो कराते हो लेकिन पाकिस्तान के पास से क्यों नहीं कराते हैं मैं तो, तो पाकिस्तान को भी सुनाना तो चाहता हूँ मेरे को थोड़ा ऐसा के के नहीं उसको नहीं करना है उनको भी ऐसे ही करना चाहिए लेकिन आज तो मैं यहाँ पर आ हूँ और यहाँ एक जगह पे भी अगर ठीक हो जाता है अच्छा होता है तो दूसरी जगह पे बनता है आपने कभी वो पत्थर की पाटी रेटी है उसको फोड़ डालो पत्थर की पाटी को तो पीछे देखेंगे कि वो तो चार कोना तो ऐसे ऐसे हैं लेकिन वो टेढ़े कर सकते हैं वो तो पीछे किसी न किसी तरह से सीधे नहीं रहते हैं लेकिन अगर एक कोना है उसको सीधा कर लो तो दूसरे तीन अपने आप सीधे हो जाते हैं ऐसे ही ये दुनिया बनी है कि दुनिया में भीतर तो वो पार्टी तो रहती नहीं है पार्टी रहें तो पीछे उस पर हम लिख सकते हैं पार्टी तो, तो नहीं है पार्टी तो जब आएगी तब की बात तब है वो तो, तो कब आ सकती है कि जब सब अपने आप सीधे हो जाते हैं तो पीछे हम वो पत्थर पार्टी जैसे हो जाते हैं तो पीछे उसमें सब कोई लिख सकते हैं सब कोई लिख सकते हैं उसका मतलब ये हुआ है कि पीछे सारी दुनिया वो काम की हो जाती है आज अगर वो बीच की पार्टी है वो नहीं रहती है तो निकम उसे बन जाती है तो उसमें अगर एक भी जो कोना है उसमें जो लोग बैठे हैं वो अगर सीधे हो जाते हैं तो जैसे मैंने वो पाटी का बटाया इसी तरह से तीन कोने भी सीधे हो जाते हैं तो चार कोने सीधे हो गए तो वो पाटी बन गया पिछले पिछले उसमें भी, भीतर में वो पत्थर डालने की जरूरत नहीं रहती है उसका तो हम सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं ये हमारे हाल है तो इसलिए मैं तो सबको कहूंगा कि हमारा आज धर्म ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो लेकिन हम तो सीधे हो जाए और सीधे हो जाते हैं तो पैसे उनको सीधा होना ही है इस बारे में मुझको कोई शक नहीं है वो तो हम के, हमने करके तो नहीं बताया है करके देखा नहीं है तो वो तो तजर्बा की ही बात है ऐसा तो कोई यहाँ तो आज तो बनने की बात नहीं है ना ये मैं क्यों कहता हूँ कि वो मुझको सुनाते हैं या हमको तो सुनाते हैं लेकिन देखो तो सही लाहौर में क्या होता है लाहौर में क्या होता है उसका मुझको तो बुरा पता भी नहीं है अखबार में, तो तो में तो पैसे आ जाती है आज मैंने एक अखबार देखा वो तो अमेरिका का ही बड़ा अखबार है अभी वहाँ उन्होंने शकल बनाई है पंडित जवाहरलाल तो मैं देख कर तो हैरान हो गया और पीछे उसमें लिखा है तो सब गलत बात एक जमाना था कि तो पंडित जी तो बिल्कुल नास्तिक रहे ईश्वर को मानने का नहीं है लेकिन अभी जमाना बदल गया है वो प्राइम मिनिस्टर बना है तब से तो पीछे उसको ऐसा ही हो गया कि नहीं अभी तो करना चाहिए तो पीछे वो यज्ञ में याग करता है और उनको तो पीछे एक वो वो सब सोना की तो सोने का की उसको जली थी, ऐसा नहीं लेकिन सारा का सारा का सोना ऐसी एक एक बड़ी छड़ी दे दी है कुछ पांच फुट फुट सी लंबी और और पीछे उसके हाथ में रखी ऐसा आदमी सा उसका चेहरा बनाया है तो ऐसे तो है नहीं अभी उस वो एक बड़ा जिसकी लाखों का वो आ जाता है और पीछे मैं वो देख लेता हूँ तो दूसरे जो उसमें चिट्टे रखे हैं वो भी तो ऐसे ही होंगे ना तो हम तो अखबार पर क्या विश्वास कर सकते हैं इसलिए मैं तो वो अखबार पर चल नहीं सकता हूँ दूसरे आदमी बातें हैं कहते हैं तब तो पीछे मैं समझता हूँ तो कोई नहीं सका नहीं कि वहाँ होता है होता है होता है उससे मुझको क्या हम सीधे हो जाए तो बड़ा अच्छा तो वो बात आपको कहना मुझको अच्छा लगा इस तरह से हम ख्रिस्तियों को हलाक करें और वो तो हमको हलाक कर नहीं सकते हैं न करना चाहते हैं भलाई से लेते हैं उनको हम इस तरह से सतावें और दर्द दें तो पैसे हमारा कहीं भी चारा नहीं होने वाला है एक बात मुझको दूसरी सुनने में आई तो उस बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने कह दिया है कि हमारे जो आश्रित लोग आते हैं तो उसमें वकील लोग रहते हैं उसमें डॉक्टर लोग रहते हैं नर्सिस रहती है उसमें काफ़ी वो शिक्षा लेने वाले शिक्षक लोग रहते हैं उनका क्या और उनको अपना गुजारा के लिए उसकी तजवीज़ कर दें ये अगर है आशितों का कहना और इसी तरह से अगर हुकूमत को भी करना चाहिए तो फिर जो चीज़ हम इस दुख में से सुख बनाना चाहते हैं वो बना नहीं सकेंगे मैंने तो कह दिया है दोबारा भी मैं कहूँगा कि सबको डॉक्टर हैं ऐसे जो हैं उनको दूसरे जो गरीब लोग हैं उनको साथ रख कर लेना है और पीछे एक खासा अभी तो कोई दो चार थोड़े हैं लाखों की तादाद में पड़े हैं और अभी भी आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे तो ऐसा करना चाहिए और उनको भी कि हम तो साथ रहेंगे साथ मरेंगे और साथ ऊँची चलेंगे अगर ऐसा कर देते हैं तब तो वैसे सब डॉक्टर सब वकील सब वो शिक्षक वगैरह उनका कुछ सारा वाई हो सकता है ये फिर ले लो वहाँ की वहाँ की वो वो कैंप पड़ी है बच्चे और चाह जिसमें डेढ़ ढाई लाख है आदमी कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र की कैंप है उसमें ढाई लाख आदमी है ऐसा कहते हैं तो वो तो एक बड़ा शहर बन गया ढाई लाख के शहर तो हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं है ढाई दा, लाख और ऐसी एक कैंप बनाकर बेच जाए तो वो तो बड़ा खूबसूरत शहर बन सकता है तो वहाँ तो सब कोई चाहिए वहाँ डॉक्टर चाहिए वहाँ शिक्षक चाहिए वहाँ तो ताजेल भी चाहिए और वहाँ मजदूर भी चाहिए हर किस्म के लोग वहाँ चाहिए और वहाँ तो एक ऐसा खूबसूरत शहर बन सकता है कि दुनिया के लोग आकर देखना चाहें कि देखें तो सही कि ये लोग तो तो जंगल में मंगल कैसे पैदा करते हैं दुख में से सुख पैदा कर सकते हैं ये हम न करें तो हम बड़ी गलती करने वाले हैं इसलिए मैं तो ये कहूँगा दो डॉक्टर लोग आते हैं जो शिक्षक लोग आते हैं कि ये क्या आप लोग मरे मरे फिरते हैं और हम क्या करें हमारे लिए हुकूमत कुछ नहीं करती तो हुकूमत तो कर नहीं सकती है दिल्ली में लोग दिल्ली में डॉक्टर काफ़ी बड़े हैं शिक्षक काफ़ी बड़े हैं वही वैद्य काफ़ी पड़े हैं वकील लोग काफ़ी पड़े हैं कौन नहीं है तो उसमें पीछे इतने आ जावे जितने समझो के पश्चिमी पंजाब में वो सबके सब यहाँ सब जावे तो कहाँ रहेंगे और किस तरह से उनका गुजारा दिल्ली करें और पीछे पीछे आपस आपस में जहर फैलेगा अदावत होगी कि देखो हमारे में धंधा में हिस्सा लेने के लिए आए इसलिए मैं तो कहूँगा कि उन लोगों को समान रखना है उन लोगों को मोहब्बत से लेना है और यहाँ भी अपना घर है सारा हिंदुस्तान हमारा घर है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली वालों का घर तो दिल्ली में ही है और दूसरा नहीं है मेरी निगाह में तो सारा हिंदुस्तान मेरा घर है मैं यहाँ रहता हूँ वही नहीं और जब मैं इस तरह से करता हूँ तो वैसे मुझको हक तो रहता ही नहीं है धर्म का बजाना वही आदमी कह सकता है कि सारा हिंदुस्तान मेरा मुल्क है और मेरा घर है जो आदमी अपना हक के पीछे जोड़ता है तो उनको तो पीछे एक थोड़ा सा कमरा मिला उसको कहे कि मेरा हक्सी हक हक्सी तो कुछ नहीं आज मुझको एक कमरा मिल गया और वहीं मैं मर गया तो मेरा कमरा कहा चला गया क्या मुर्दा को वहां रखेंगे कमरा में <laughs> मेरा भाई होगा क्योंकि मुर्दा को कमरा में नहीं रखेगा वो तो कहेगा कैसे मेरा भाई मर गया है ना तो उसको हम चला दो तो मेरा मकान तो पीछे स्मशान हो जाएगा और स्मशान में भी मुझको रहने की जगह तो नहीं है हाँ मुझको जलने की जगह रह जाएगी यह हमारा हाल है तो हम आज से ही जैसा अम्मी संगाते हैं उसमें से ईश्वर पर निषण में से पहला ही पहला ही मंत्र ये है कि सारी दुनिया है वो वो ईश्वर का घर है इसमें हमारे भुगतना है अगर तो सब त्याग करके हम रख सकते हैं तब तो हमारा बन जाता है और त्याग तो ऐसा करना कि वैसे किसी चीज़ पर हमारे बुरी नज़र ही नहीं रखना लोग नहीं करना इस तरह से रहो तब तो वैसे ईश्वर के भक्तों होकर रह सकते तो ऐसे होकर रहे इसलिए मैं कहूँगा कि जितने इतनी तादाद में हमारे पास पड़े हैं वो तो अन, अन, नए हर जगह पर कैंप बना रह जाए और कैंप बनाना वो बहुत आसान है उसमें पीछे ऐसी हवेलियाँ थोड़ी बनानी है कैंप बनाने में जब तक पानी नहीं आता है वो तो बहुत सुविधा है और अभी तो पानी तो आने वाला नहीं है उनको तो पानी तो जून महीना में आने वाला है जून के पहले पानी नहीं आएगा तो उसके पहले तो हम काफ़ी काम कर सकते हैं और हमारी जितनी जगह पर कैंप बनाना है वो कैंप बना कैंप बना तो वहाँ तो एक थोड़ा सा हमको कपड़ मिल गया कि जिससे हम उसमें रात्रि को रह सकते हैं तो तो आसान से बन सकता है ऐसे कपड़े भी हमारे पास पड़े हैं तंबू को तो भी तंबू इतने नहीं पड़े हैं कि जिससे हरेक लाखों आदमी हमारे पास पड़े हैं उसके लिए तंबू थोड़ी तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है लेकिन इतना कैली को तो है और काफी है उड़ने का पूरा चल तो उड़ने ईश्वर तो की कृपा है लोग भी उलार पड़े हैं वो दे लेते हैं गवर्नमेंट ने भी इंतजाम किया है तो सब लोगों को उड़ने का तो मिल जाएगा घर पैदा हो सकता है एक दिन में लेकिन जिस कैम्प में आपको कहता हूँ वो तो एक दिन में पैदा हो सकते हैं वहाँ सुंदर रास्ते बन सकते हैं उसमें सुंदर वहाँ जो जंगल में मंगल करने के बाट के वो जो पैखाने वहाँ हो सकते हैं ऐसे बन सकते सब आसान से बन सकता है पानी की तजवीज़ चाहिए हुकूमत मकाम ईश्वर की कृपा से हमारे पास जमीन तो काफ़ी पड़ी है तो किसी के घर पर हमारी नज़र ही नहीं रखनी पड़ती है और ऐसे अगर ये दुखी लोग रहना शुरू कर दें और वहाँ जिजर आंख लगाओ वहाँ बाहर की पवित्रता स्वच्छता भीतर भी पवित्रता है जैसे हम बाहर स्वच्छ ऐसे ही पवित्र अगर बाहर गंदे हैं तो वैसे हमारे भीतर भी गंद है ऐसे हम अगर बन जाए और भाई भाई के मानंद रहें किसी पर बोझ न पड़े और वहाँ रहें तो भी जितना हम खाते हैं इतना तो कमाने वाले ही है ऐसा करें तो मैं आपको कहता हूँ कि दिल्ली में जो जो निकम्मे में लोग पड़े हैं वो शराब पीते हैं दूसरा तीसरा करते हैं और अपना घर भरने की कोशिश करते हैं वो भी भूल जाएंगे क्यों भूलेंगे कि वो लोग ऐसे थे वहाँ तो करोड़पति थे वो आज यहाँ भिखारी बन गए हैं जो बड़ी प्रैक्टिस रखने वाले डॉक्टर थे उनके पास आज रहने का घर नहीं है दूसरों को छोड़ो तो मथुरा दास जैसा एक बड़ा डॉक्टर आँख का वो मैं सुनता हूँ अभी कि वो तो एक, एक घर में पड़ा है और उसमें जितने आदमियों को रख सकता है उसमें एक उसको सोने का मिल जाता है इतनी भीड़ में रहता है वो कोई ऐसा आदमी नहीं था तो ऐसे आदमी जो पड़े थे उनके पास आज हवेली तो नहीं है लेकिन इसी तरह से रहने का है अगर ऐसे लोगों के लिए भी एक जगह बन जाए और काफ़ी जगह दिल्ली के एर्द गिर्द में पड़ी है वहाँ तो सब रहें तो आराम से रह सकते हैं और सब एक दूसरों को संभाल सकते हैं तो पीछे शर्म के मारे भी दिल्ली में जो पड़े हैं मुंबई में पड़े हैं सब देखे तो अमृतसर में पड़े हैं बड़े बड़े शहरों में पड़े हैं वो लोग को ऐसा होगा कि हमारे इतने भाई लोग हैं और इस तरह से सादगी से लेते हैं तो हमें क्या हक है कि हम वो सादगी छोड़कर कर महलों बनाकर महलों में रहें अगर ऐसे लोगों के लिए भी एक जगह बन जाए और काफी जगह दिल्ली के इर्द में पड़ी है तो आराम से रह सकते हैं और सब एक दूसरों को संभाल सकते हैं और शरण के मारे भी दिल्ली में जो पड़े हैं मुंबई में पड़े हैं सब जगह पर अमृतसर में पड़े हैं बड़े बड़े शहरों में पड़े हैं वो लोग को ऐसा होगा कि हमारे इतने भाई लोग हैं और इस तरह से सादगी से लेते हैं तो हमें क्या हक है की हम वो सादगी छोड़कर मैलों बनाकर मैलों में रहें तो ऐसी खूबसूरत चीज़ हम इसमें से पैदा कर सकते हैं इसलिए मुझको तो ऐसा लगता है कि ऐसा हम न करें तो पीछे हम पीछे चलने वाले हैं और तीसरी बात मैं आज कहकर खत्म करना चाहता हूँ और तो तीसरी बात तो ये है कि अभी काफ़ी मैंने तो तो आंदोलन तो कर लिया है अभी भी करना चाहता हूँ कि जो सब चीज़ दिया तो को तो खुराक पर और कपड़ों पर जो जो कंट्रोल है उसको हटा लेना चाहिए तो वो लोग तो कर रहे कुछ आज के आज तो हटेगा नहीं कुछ भी उसकी करेंगे लेकिन वो भी करने में भी उनको झिझक तो है रहनी चाहिए उनको तो मुझको नहीं है क्योंकि तो मैं तो विश्वास से सब कुछ कर लेता हूँ और पीछे उसमें मुझको हारने का नहीं रहता सच्चा इस रहता है तो पीछे उसको हारने का कहाँ है तो उनको तो रहेगी और वो तो हुत चलाते हैं मैं तो हुत नहीं चलाता हूँ तो उनके दिल में रहेगा कि हम करेंगे क्या क्यों जितने वो वो ताजिर लोग हैं वो दगा करेंगे और वो दाम एकदम बढ़ा देंगे वो दाम बढ़ा देंगे तो उसका नतीजा ये आने वाला है कि लोग इसे ताराज हो जाएंगे गरीब लोगों को थोड़ा तो मिलता है चार नाला खा सकें इतना तो आटा ले लेते हैं या तो चावल ले लेते हैं कुछ ले लेते हैं लेकिन जब वो सब निकाल दिया तो पीछे वो कहाँ से इतना आटा भी लाएंगे कहाँ से इतना इतना चावल लाएंगे ऐसी बात है वो कह सकते हैं मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे वहाँ सरकारी दफ्तर में नौकर लोग पड़े हैं वो सब फिरिश्ता नहीं है ऐसे हमारे ताजिर लोग भी फिरिश्ता नहीं है लेकिन उनको अगर फरिश्ता भी बनना है और बनाना चाहिए फिर इस तरह के माने एक को बड़े इंसान बनो तो बड़े इंसान बनना है अपना पेट भरने के लिए वो जिंदा नहीं रहते हैं अपने अपने बाल बच्चों को के लिए महल बनाने के लिए जिंदा नहीं रहते हैं लेकिन सारा हिंदुस्तान को उनसे लाने के लिए जिंदा रहते हैं और अपनी जैसी बुद्धि है सब उसी इस्तेमाल करते हैं ऐसे हो सकते हैं तब तब तो सब खैर होता है और वो कंट्रोल उठ जाता है तो मैं तो जानता हूँ हम ताजे बन जाएंगे और पिछले हम टकड़े भी बनेंगे हमारे में आत्मविश्वास आएगा हमारे में वो एक अनोखा बल आने वाला है वो तो तभी आ सकता है कि जितने व्यापारी लोग हैं जितने वो वो अनाज बेचने वाले लोग पड़े हैं वो सब और जो लो, वो लोग वो किसान लोग भी हैं उनके प्रतिनिधि भी आकर सब कहें कि हमारे तरफ से कोई ऐसी ऐसा डर रखना अनाज हमारे पास है पीछे तो वो बाजार में चलाएगा आज नहीं आ सकता है तो वो कहे साफ साफ बात और वो व्यापारी लोग सब मिलकर कहे हमारे तरफ से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है किया हमने अंग्रेजी सल्तनत चलती है तो सब किया अब तो हमारी सल्तनत चलती है तो राजकर्ता हम भी बन गए हैं तो हम तो लोगों की सेवा करने के लिए सब करेंगे ऐसा वो बना सकते ऐसा बन सकते हैं ऐसा विश्वास ला सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि वो हम जल्दी से इसमें से बनाने से निकल सकते हैं लेकिन ये सब चीज मिलती जुलती है यहाँ आश्रितों की बात में करता हूँ तो कहता हूँ की हमारे पाप बनना है हमारे पवित्र बनना है हमारे सीधे बनना है आपस आपस में मिलजोल कर देना है अगर ये कंट्रोल को हटाना है तो भी हमारे पास कोई चीज आ जाती कि हमारे बारे में वो शक है कि हम सब ऐसा ही करेंगे कि पीछे दाम बढ़ाने बढ़ाकर अपना गजवा में पैसे ज्यादा डालने के लिए लोगों को मार डालेंगे तो चीज तो एक ही आ